कि तत्व न जाने शंकर शंकरचार्यव बागरायन शुद्रभाष्यतौ वंदे भगवत पुनः पुनः ईश्वर गुरुराज मूर्ति भेद विधायक देहाय दक्षिणा शांति शांति शांति देकर सप्तृ ज्ञान योग अहिंसा सत्यों दैवी मविजातस्य भारत ोच क्रोध पारुष्यमेविजात पाथसपुरी दैवी सम मोक्षा निबंधयासुरी मत माशु दैवी दैवीजा पांडव द्रौल सर्वोकेस्व आसुर च. आसुर पाथ मेश्रवृत्ति जान विदुरासुरा न शिचाचारो न सत्यं तेजु विद्यसतमतिष्ठ जगता बुदनेर समूत कि मावैश ृष्टिमश नष्टानबुदय प्रभव्रकर्मा क्षया जगोिता आश्रित शूलम ब्रह्मन मानता मोहाद्रे सत्ता वर्तं तेसता चिंताम पिनें कल कामोपरमाश्चिता आशाशत काम क्रोध पायाम भोगाथ मनुनाथ संचया जिलमयाप्यी मनोवृत जिलमस्तेमि सतुर्विशेता फानी ईश्वरोंहम गोली सिद्धम भगवां सुखी आजोंस्मोस्टो मैयासाश्यो अनेकचितिद्धांता मोहजाला म भोगुस नरकेशु आत्म संभा मानिताजाम पूर्वक अहंकार सदिशं च संसिताशं शतरा संसारे शुराधम सेवयोनिशु निजरुभाना सब योनिषु आसुरीपन्ना जन्म जन्म कांतेद्ध नाशन काम क्रोधस्था लोभस्त मुक्त पंसे नर आचरसात्मेस्थि परांगति वर्ष से काम का सीधी मानोति न सुखम न परांगति तस्मास्त्र कार्य व्यवस्थित शास्त्रो कर्म कर्तार ओं दशर श्रीमद्भगवद्गी ब्रह्म विद्या अभिप्राय विवेक विरोधी क्या आसपद वाले उनका अभिप्राय विवेक विरुद्ध। विरोधी युद्धा अभिप्राय उनका अभिप्राय इद्य मैयालब्ध मनोरथम् मनोरथम् भविष्यति भविष्यति म से मनोरथ इदमस्तीद भविष्यति पुनर्धन इदम मै लब्धम यह यहाँ मत ये प्राप्त लब्धम अद्धमेम चाहे मनोरथ प्राप्त करूँस्त हे इदे मिलेगा होगा पुनर्धन तो फिर धन मिलेगा ये धन है आगे धन होगा यही विचार करते हैं द्रव्यम अदय मैं द्रव्यम क्या है जो अन्यत अन्यत, तो अन्यत, अन्यत अन्यत प्राप्ति प्राप्त हिण्यादिंग करम मन को सतोष देने वाले इसको प्राप्त करूँगा बुद्धौ प्रथम विपरीवर्तम इद्य प्राप्त इसे प्राप्त करने की इच्छा है न बुद्धों परिवर्तमान बुद्धि निश्चित है इच्छा करने के इच्छा करते हैं ये भी प्राप्त करेंगे मन सुष्टिकरण इदम अस्थि में ये धन है और भविष्य आगामी संवत्सरे आगे भी धन मिलेगा तेनाहम ध्वनि विख्यात तो हो इच्छा धनी होगा विख्यात होंगे ऐसे ही उनका मनोरथ है विचार मत अभिप्राय प्रतिबंधक शत्रु तो न संभवी क्या ये मेरा अभिप्राय है अशुभ संपद वाले से विचार करते है शत्रु भी मेरा प्रतिबंधक नहीं होगा असो मया शत्रु शत्रु अनिश्चे ईश्वर भोगी भोगी सिद्धोंखी असो शत्रुमय तो सतु को मैंने मान लिया अनुश्चय चाहना अन्य जितने सब को मरूंगा ईश्वर श्रेष्ठ मैं हूँ अहम भोगी नहीं सौ भोग करने वाले सिद्ध हो सिद्ध बलवान तो नहीं है ऐसे असुरपद वाले का निश्चय असौदत्तना देवदत्त, देवदत्त नाम ये देवदत्त नाम वाले मैं हसु दुर्जय शत्रु जिसको जीतना कठिन है उसको भी मान लिया हनिष् तो अन बराकान अपराण जो दुर्जय को मार लिया तो बाकी अन्य जो विचार है उनको भी मान लेंगे किम ये करी सन्ती तपस्विना ये सब तप करने वाले क्या करेंगे ईसा नहीं सब जैसे रावणादि विचार कर सके तत्व तो तो विहीना परिभवे की सत्त्व तो विहीन निकुष्ट का परिभाव तिरस्कार होने पर भी तत्ल्याम शत्रुना पर निश्चित तो न होती तुम्हारे जैसे बराबर शत्रु है उनका परिभाव तिरस्कार उनको पराप्त तो नहीं कर सकते तो। कहते सर्वथा नास्ती मत मत्तुल्य मेरे जैसे तुल्य कोई है ही नहीं सब तुम्हें पराप्त करना ईश्वर ऐश्वरा अतिरेके कतस्ते भोग सामर्थ्य ईश्वर हो अतिरेक हो तो भोग सामर्थ्य कैसे एक अस अहम भोगी सर्व सर्वेण संपन्न सिद्ध संपन्न प्रकार से सपन्न सारे ही पौत्रे नृ न कव मनुषम बलवान्खी चाहमे सिद्ध संपन्न पुत्र पौत्र न्यु सिद्धमे स्फुट संपन्न न केवल मानुसो हम बलवान मानुस वाल मेरे पास इतना नहीं सुखी चाहम एवं नहीं सुखी हूँ अन्य तो भूमि भार अवश्य न अन्य तो भूमि के भार रूप है बलवान का तो जिस सुखी राग रहित रोग रहित सुख नहीं रोग रहित बलवान आसुरपत्ति बारे जानते हैं त्याग करने के लिए पाते मया विद्याधनाजनैल्यो न्या विद्या विद्या आचरण जन्म पिता परिवार कुल इनसे मतुल्य मत कोई मेरे मेरे मेरतुल्य कोई नहीं ऐसा कौच निशिष्ट आढ़्योजनवा नी कौ्योस्त सदृशो मै ये राोदिश्य ज्ञान विमोता माया अडेय सम्पन्न अभियानवान्न कुल अभियान से उत्कृष्ट धन से कौ माया मैं सदस्यों मेरे सदृश कौन या कुर दान करूँगा मनुष्य खुशुंगा भू करुँगा विमो ज्ञान से मोहित में अभिजनवान धन धन अभिजन अभिजन से से भी मैं सात पुरुष कर सप्तुर क्षत्रिय सौ सभी ज्ञानी वेदये उच्चकुल तेनाती नुल्यो अस्थिक कोई मेरे समान नहीं को सब तुल्य में मेरे सब्दृश कौन नहीं है ठीक नहीं तथा फल कक्षित अधिक भविष्य इतिहास ने कहा याग दान करके उसके फल से अधिक हो जाएगा ऐसा संस्था कम से कहते कि यागेना के अन्यान अभी भविष्य द्वारा भी सबको दबा दूंगा नटादिभ्य नृत्य करने वाले उनको दान बहुत रुपया दूंगा मोदी से हर्ष प्राप्तन हर्ष को प्राप्त करूंगा ठीक है न तो तेषा अभिप्राय साधिया ऐसा जो अभिप्राय है असुर संपद बारे का ये साधियां साधिकरणी अज्ञान में विमोहित अज्ञान विमोत अज्ञान से मोहित होकर के विविधम अभिवेक भाव आप को प्राप्त इसी चिंता न करते हैं उक्त प्रकार विपरेण विवेक इस प्रकार के विपरीत प्रत्याकृत विवेक विकला कृत्या कृत्य कर्तव्य कर्तव्य विवेक रहित उनको क्या होगा ये अनेक अनेक चित्त विभ्रांता चित्त विभ्रांत मोहजाल समावृता मोहजाल समावृता काम भोगेश नर के विभ्रांता अनेक चित्त विभिन्न मोह जाल समाप्य मोह ही अज्ञान ही जाल उसे ढकेगा अच्छा काम भोगेश काम काम नियंत्रित काम आदि से उनके भोग में ही डूबे रहते हैं नरक असुच नरक के, नर के पतं आगे असुच्य नरक में गिरते नरक प्राप्त करते का तो इसे इसे चिंतन करते ऐसे चिंतन करने वाले हो चित्त होकर वि भ्रांता अनेक प्रकार भ्रांत अनेक च विभता मोह जमाता मोह है अविवेक और अज्ञान तबेव जाल में वही जाल है जाल तिल्ले आभरणात्मकता क्योंकि अज्ञान आवरण ढक लेता है जाल से ढके हुए अच्छा दी कर जाल को फाड़कर नहीं उसमें जाते उसमें बंध जाते इस अज्ञान से ढके हुए अज्ञानी तेन समावृता उसमें ढके गए प्रसरता है काम भोगे काम भोगे में तत्ते विकसणाह डूबे हुए उसमें ही है निसन्ना सैन उपचित कलमसा उपचिता कलमस ये जिनकेपाप नरके काम विषय भोग, काम विषय काम्यूदिषे ते भोगु तयभोगेश विषय तो होगा है प्रयुक्त उपभोगी प्रसृत्योपी तैदिक कर्मण यागद प्रभृति प्रतिपत्तिर अयोत्व वैपल्यादुपतनम चेत ऐसे आश्चर्य संपद बारे में भी के शांति कुछ कुछ लोगों ने भैतिक कर्म करते यागदान आदि करते प्रवृत्ति प्रवृति दिखते प्रभु आम वैतरण आदि पतन वैतरण आदि नरक में पतन ठीक नहीं वो यागदान आदि करते हैं से कहते हैं आत्म संभाविता शब्द धनमानदान नाम नाम जंतेम ये गंधेनाकमूक आत्मसंता आत्मनिवभापन्हांते तो प्रामिकाधु लोग उसको अच्छा मानते हैं अपने आप मानते अपने शब्दा शब्द है नम्र स्वभाव नहीं अपर प्रार्थना अपने, अपने को ज्यादा मानते धनमान मदानिता धन निमित मान और मद गर्व इसे युक्त होकर के नाम यज्ञ ही वो याद तो करते नाम मात्र यज्ञ लोगों को दिखाने के लिए हम भी धार्मिक है गम्भी दम्भवन में ध्वज तो स्थापना करने के लिए अविधि पूर्वक है शास्त्रीय विधि को छोड़ करके हम भी हवन करेंगे हम भी यज्ञ करेंगे ऐसा मंत्र फंत्र सब कुछ छोड़ करके अपने अपने कुछ मंत्र लेकर के जनऊ कोर्ट कोट पेपर बड़ा बड़ा जन्म डाल देते हैं इकट्ठी करके अग्निप्र ज्वर्ण करके हवन आदि जो करते आदि करेंगे एक साथी मिल जाते हैं सब तो तो हवन करेंगे करते अविधि पूर्वक शास्त्रीय विधि पूर्वक नहीं अविधिपूर्वक अतु संपर्क आत्मसंभाविता सर्वगुण विशिष्टतया आत्मना संभाविता सर्वगुण सम्पन्न अपने आप ही संभाविता आत्मसंभाविता न साधु की साधु श्रेष्ठ लोगो कहेंगे अच्छा है इतना नहीं अपने आप मानते श्रद्धा है अपराणता आत्मना अपता विनम्र स्वभाव धनमान मदान्यता धनमान धन मान धनमान धनम निमित्त धन के कारण अपने अपने को बड़ा मानना हमारे नहीं जन मदस्थ दो जितते अन्य जित होकर नाम यज्ञ नाम मात्रे यज्ञ वो नाम मात्रे यज्ञ यज्ञ शास्त्रीय विधान से करने पर ही होता है विधि विधान को छोड़कर अपने मन से करने से नहीं होता तो गंभीर न लंबा धर्म भोजित है अपने हम धार्मिक अभी तो पूर्वकम जो शास्त्र विहित अंग इसी कर्तव्यता उसे रही था क्या है इस प्रकार हम करेंगे इससे क्या है इसे हो जाएगा हमें करना तो है वो चाहिए हमको शास्त्र चाहिए वो ब्राह्मण चाहिए मंत्र चाहिए इस हमें करेंगे इसी का करेंगे ऐसे करेगा अपने मन से विहित अंग इसी कर्तव्यता रही जो शास्त्र विहित अंग इसकी कर्तव्यता है कर्तव्य से प्रकार कैसा अनुष्ठान करना चाहिए कर्म शास्त्री के मन से करते हैं ठीक है मैं सत्र पूरा ओम नाम कर्तमानी आसुरी संपदम अभिजातीधर्मजातमें संचय से प्रभु वैदिक वर्तमन नैव पुण्य मितुक्त आश्र संपद से युक्त होने पर उसको लक्ष्य करके अभिजाते होते हैं जातव संकेत पाप ही संचय करते प्रवृत्ति वैदिक वर्तमान वैदिक मार्ग में प्रभुत्व होने पर भी अशास्त्री विधि पूर्वक नहीं अविधि पूर्वक करने से पाप ही कमाते हैं नहीं वो पुण्य इसी पुण्य नहीं कमाते इसे तो शास्त्रीय विधि से करने पर पुण्य होता है पुण्य पाप में तो शास्त्र ही प्रमाण है अपने मन से कल्पना करेंगे ये पुण्य होता ऐसा करेंगे तो क्यों नहीं होगा ऐसा नहीं जैसे शास्त्र में कहा गया इसे करना है। सही उसको उल्लंघन कर करने पर पुण्य नहीं होता है पाप होता है ब्रह्म ज्ञाना पुनर् आसुरा दूरा जब उद्विजनते क्या और से तो दूर है उद्विगना है बलं बलं कामं कामं अहंकार बलम दर्शन अहंकार काम क्रोदन चम क्रोदन चमपर देहेशभ्यसूयताम बल का मेह अहंकार अहंकार अहंकारे अहंकरण कुछ गुण है कुछ नहीं है सब लेकर हम सबसे गुणवा बदम दर्प है गर्भ जिसे महापुरुष का भी तिरस्कार करें काम क्रोधम जो काम और क्रोध को आस्थित त्रि विशेषण भी काम क्रोध में आस्थित होकर के मान आत्मपर देहेश प्रद्विशंत भगवान कहते मेरा ही द्वेष करते अपने देह में पर देह में मेरा ही देश करते आत्मा का अपने को बड़ा मानते हैं मेरे में अपने सर्दे में सबके परमात्मा है उसका अतिक्रम क्या करते है देश क्या करते है? उनका जो अनुशासन का उल्लंघन करते है अभ्यू का जो सनमार्ग में चलने वाले उनके गुण में दोष देखते हैं सनगे देखो ये काफी लोग सुबह सुबह चौट कर गते मंदिर जाते हैं क्या जरूरत है ऐसे विभिन्न प्रकार गुणा में दोष देखने वाले प्राप्त इसमें मंदिर जाते गंगा जी स्नान करते ठंडी इतने ठंडी स्नान करते कुछ न कुछ दोष दिखते हैं हम सब से धार्मिक है ज्ञानी है ऐसे अभ्य अक्ष है गुण दो दो से दोष आविष्कार गुण में दोष देखते हैं अहंकार अहंकरणम अहंकार विद्यमान ही विद्यम अहंकार तो के साथ है विद्यमीय गुण आत्मनिध्याचिस्त्र आत्माहमी मनते सोहंकार अविद्यातोषाण मूल सर्वर्थ प्रभृती विद्यम अदयन कुछ विद्यम गुण है विद्यम भी आरोपित करते हये हाँ, हमारा मे हम बड़े दयाली हम कृपाली हम सर्वज्ञानी है कुछ विद्यमान है कुछ विद्यमान जो नहीं उसको भी आरोपित करते अपवित्रेन हम शुद्ध बहुत सबसे संतोष पारण करते अपने आरोप करते आत्मान अपने को बड़ा मानते हम मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ सो अहकार ये अविद्या मूल हो अविद्या उसका कारण अविवेक का। इसलिए उसको अविद्या कहा अविद्याख्या अविद्या कष्टतम बड़े सबसे कष्टतम कारण कष्ट का कारण सर्वदोषाना मूल हम ऐसे अहंकार होने से आगे कुछ प्रगति नहीं होगी कुछ सीखने की इच्छा नहीं कुछ करने की इच्छा नहीं क्यों अपने के मानते हम सब सर्वगुण संपन्न तो सर्वदोषाना मूलम उससे सर्वदोष होता है फिर जो कुछ करें सर्वानर्थ प्रवृति न अनर्थ में प्रवृति होती उसका भी मूल है अहंकार अहंकार को छोड़ना ये शास्त्र अपने ज्ञान मार्ग में प्रवित होने के लिए अहंकार को खत्म करना अहंकार के त्याग के परमात्म प्राप्ति नहीं ये अहंकार उसका अत्यंत सर्वनर्थ प्रवृत्ति का, का, का मूल है टीका मूल अध्यारोपित तो वैशिष्ट विषयत्वाद अहंकार से अविद्यालत्व अविद्यात्म आ जो वैशिष्ट्य अध्यारोपित तो है वास्तव नहीं अध्यारोपित है, तो है। अपनी कल्पना करते हम ऐसे शुद्ध है विद्वान है ऐसे ज्ञानी है धार्मिक है ऐसे आरोपित है अहंकार से अविद्यालत अज्ञान उसका मूल है अज्ञान के कारण अपने आरोप करते सर्वत्र आरोप होता अज्ञान के कारण अज्ञान मूलत अविद्यान अविद्यालय होने से अविद्या अविद्याख्य विवेक भी तस्वीर अतियना है ये विवेक है व्यत्न पूर्वक अतियत्न करके ये अहंकार को छोड़ना पड़ता है अहंकार को छोड़ने के लिए ही विभिन्न साधने अति यत्व अत्यंत यत्न करके सो त्याग करना है कष्टतम सर्वदान मूल कष्टतम क्यों है सद स्पष्ट सर्वदो का मूल सर्व अन्य प्रभु का भी मूल है उसमें आसितम संस्थित संबंध इसमें आस्त है आगे कहा है? तथा बलम पराधिभव निमितम कामरागातम के करने के कारण काम और राग दर्पो दर्पम ये कार्यकर्ण सामर्थ्यम उत्तर विशेषण सामर्थ्य उक्त विशेषण है उत्तम विशेषण है काम, काम और राग येषण्यगसी दर्प दर्पनाम ये धर्म अतिक्रमति स्वयं अंत दोष विशेष धर्म अधिक होने पर धर्म को अतिक्रम करता है अंतकरण के वृत्ति दोष विशेष अहंकार एवं महद अवधेरणा पर्यतना परिणाम तो दर्प्या जो अहंकार है वो अहंकार बहुत होते होते महापुरुष के अवधीर्ण तिरस्कार पर्यंत होता है जो परिणाम तो होता, होता है उसका नर्प हो गया अपने अधिक मानते मानते फिर इतना अधिक होता है तो महापुरुष की निंदा करेंगे तिरस्कार का करें। ये क्या है कुछ नहीं हम कभी सुशेष्ट है सम व्यापारी धर्मे ये उद्भव है धर्म को भी अतिक्रमण करता है महापुरुष तिरस्कार करता है अन्य दोषान्यादि नाम आगे भाष्य में नाम आगे विषय काम है ये सर्वत्र काम का स्त्री आदि विषय क्रोधम अषय करने वाले क्रोध होता है जो इच्छा नहीं हो प्राप्त हो गया तो क्रोध होता है संचिता इन दोषोद आसीत अने दोष कौने न कवे तेषा विशेषण किन्त कष्टतमस्तान ये कहा गया जो ये विशेषण इतने ही नहीं और भी कष्टतम विशेषण है मान ईश्वर आत्म परदेश, परदेश अपने देह में सब अन्य देह में स्थित है परमात्मा किसो तब बुद्धि कर्म साक्षी रूपन बुद्धि और कर्म के साक्षी रूप से परमात्मा सर्वत्र है सबकी बुद्धि के साक्षी स्थित है मान प्रद्य संत प्रद्य यद्यपि ईश्वरम प्रति यपि ईश्वर प्रतिदेश तेषा संभापि कथम स्वदेह परदेह सम्प्रति देशे ईश्वर के प्रति देश आश्र सम्पत्ति बारेगा तो ठीक है संभव है किंतु अपने देह में परदेह में ईश्वर के प्रति देश कैसे होगा अपने देह में परदेह में कहा ईश्वर है नहीं तत्र तुक्तार मंत्रणश्वर से अवस्थान अपने देह में तो भोक्ता जीव है तो ईश्वर का देश कैसे करेंगे अन्य अपने देह ऐसा संकल से कहते हैं अपने परद में बुद्धि कर्म के साक्षी बुद्धियों के साक्षी के साक्षी कर्म के साक्षी प्रति द्वेश्वर के प्रति क्या देश है तो मत शासन आज अतिवर्तितम प्रदेश मेरा जो शासन को अतिक्रम करना वाला प्रदेश है शासन क्या है ईश्वर से शासनम स्मृति रूपम ईश्वर का उपदेश स्मृति स्मृति तदपतिवर्तितम उसको अतिक्रम करने वाला तद तो ज्ञान अनुष्ठान परांगमुखता जो शास्त्र में कहा गया उसको अतिक्रम करना ही ईश्वर का देश है साफ होगा स्मृति स्मृति रूपम शासन तद शास्त्र में ऐसा कहा गया ये तो सब ब्राह्मण लोगों ने ऐसा लिखा है तो जुटा ऐसे करके शास्त्रों को छोड़कर करके अपने मत अपने ग्रंथ से अपने पुस्तक लिखते हैं इसके अनुसार चलाते हैं यह देश है शुद्धि स्मृति में जो कहा गया उसको शासन है उसको अतिवर्तन करना अतिकर्वतम कैसे करना तब युक्त अर्थ ज्ञान अनुष्ठान परांग शास्त्र में कहा गया उसके ज्ञान और कर्म अनुष्ठान से परांग उससे हट करके अपने मन से करना यही ईश्वर का द्वेष है कुरंता हूं अभ्य सू कहा अभ्य कहा गुणों में दो गुनेशु जो साबित करते सनमार्ग स्थानां गुणेश असहमान है जो सनमार्ग में चलते उनका जो गुण है उसको सह नहीं कर पाते ये गलत है ये करे उठीक नहीं अभिव्यक्ति है मूर्ख है विभिन्न प्रकार कहते ये अभ्य यही जो असु वाले ये जो इनका जो अति कष्ट औदोस तरक्त विशेषण आसुराण कि ऐसे विशेषण वाले जो असुर संपद वाले उनको क्या होगा ऐसा से कहते तानहम तानहम क्रूरान संसारे सुनरा धमान तानहम मशुभा नास अहम सु क्रूरा अशुभान्सारेशु आसुरयु अजस्रम खिता आसुरीय उनको डालते हैं व्याग्र सिंह है सर्पाली देश संतारे संसारे सम्राध में महाराणाम उनको अजस्य निरंतर से ही डालते है। हम, सन्मार्ग, प्रतिपक्ष जो सन्मार्ग के विरोधी साधु देश न साधु के प्रति देश करने वाले विश्व समान अगर मेरा भी देश करने वाले क्र क्रूर स्वभाव संसारे से नरक संसरण मार्गेश प्राप्त करने मार्ग नर अधमान नरों में अधम है अधर्म दोषवत्वा अधर्म दोषे अध क्यों डालते हैं अशुभान अशुभ कर्मकारी पाप कर्म करते हैं उसके फल से आसुर से वो योनि क्रूर कर्म प्राय से कर्म जिसमें करें अधिक व्याग्र सिंह सिंह सर्पादियों छिपाने के साथ उनको में उनको ऐसे आश्चर्य में डालते है तो भगवत नैर्घन्य प्रसंगम प्रत्यादी से क्रूरत्व भगवान उनको जितने व्याघ्र सिंह में डालते है नरक में डालते तो भगवान में नैर्घण्य क्रूरत्व प्रसंग अधर्म कार्य अधर्म करने वाला अपने कर्मेंटा करते हैं इसलिए वैसा मन अगुण प्रसंग नहीं क्रमेण बहूना जन्मना से नेत यहाँ अच्छा ठीक है असुरजनी में जाने पर भी बहु जन्म के बाद फिर श्रेय हो जाएगा कल्याण हो जाएगा मुक्ति हो जाएगा संतान से, तो से बहु जन्म के बाद श्रेय होगा नहीं आ योनि योनि जन्मनि जन्मनि जन्मनि जन्मनि माम माम आसुरी योनिमापन्ना आसुरी योनिना मूढ़ा जन्मनी जन्मनी मूढ़ा जन्मनी माम्यव कौतेय माप्य कौंतेय कसोयाचमांगति आसुरीपन्ना जन्मनी वा वा कौंते जन्मन जन्मनी आपन्ना ततो ऐसे जन्म तार बार आश्वरी योनि को प्राप्त करते हैं मूढ़ विवेकी माम अप्राप्यवर को प्राप्त क्या करेंगे मेरा साधन सा मेरे को प्राप्त नहीं करते ततो अधमान गति निकष्ट तो गति को प्राप्त करते आशुरी अपने प्राप्त के प्रति मूढ़ा अभिवेक जन्मनि जन्मनी बार बार अविवेके प्रतिजन्म तमो बहुलासे से योनि से माना तमो जिसमें अधिक है तमो गुण ऐसे जनि में क्रूर स्वभाव नीचे जनमे जन्म होते होते अधिक वीचे जाते मूढ़ा महान ईश्वर अप्राप्य अनासाध्य अप्राप्त करते तो अना प्राप्त तो नहीं करते तस्दी याधर निकमा करतेर प्राप्तिशंका कथम तन निषेध स आशंका ऐसे आसूरीयनी वाले परमात्मा प्राप्ति की शंका ही नहीं तो मुझे माम अप्राप्त मुझे प्राप्त नहीं करेगी ये निशेद करके प्राप्ति ही नहीं इसलिए कहते माम अप्राप्ति भी थी न मत प्राप्तों का आशंका ऐसा आसुरीयनी आसुरी स्वभाव वाले आसूरी को प्राप्त करते थे परमात्मा प्राप्ति की तो कोई शंका ही नहीं ऐसे माम अप्राप्ति कहा गया उसका अभिप्राय क्या है अतः मत्सिष्ट साधु मार्ग अपराध मेरे द्वारा उपदिष्ट जो साधु मार्ग है उसको भी प्राप्त नहीं करते ईश्वर के द्वारा उपदिष्ट स्तुति स्मृति में साधु मार्ग सनमार्ग तो सनमार्ग को भी प्राप्त नहीं करते परमात्मा की प्राप्ति का परमात्मा प्राप्ति का जो मार्ग है सनमार्ग उसको भी प्राप्त नहीं करेगी अर्थ करना क्योंकि उनमें ईश्वर प्राप्ति का शंका प्रश्न ही नहीं तो निषेध करना अप्राप्त निषेध होता है ऐसे माम अप्राप्ति जो भगवान करते है मेरे प्राप्ति का जो सम्मार्ग उसको भी शास्त्रीय मार्ग को भी प्राप्त नहीं करते बहुत मनुष्य अभी बहुत शास्त्रीय मार्ग से देश करके शास्त्रीय मार्ग से बहुत दूर है शास्त्रीय मार्ग को प्राप्त करना भी परमात्मा की कृपा भूत पुण्य का फल है शास्त्रीय मार्ग में चलने वाले ज्यादा यशमाद आसुरी संपद अनर्थ परंपरा सर्व पुरुषार्थ आसुरी संपदे सब पुरुषार्थ की विरुद्ध अनर्थ परंपरा थे सब अनर्थ का कारण तस्मात यावत पुरुष स्वतंत्र हो जब स्वतंत्र अभी है मनुष्य क्या कर सका व्याग्र सर्पादी बनेगा तो अपने धर्म अवकर्म ही करेगा विचार कर नहीं करता छोड़ तो नहीं करता पुरुष स्वतंत्र है न कांचित पार्वत्य करी योनि में आपन्ना जब तक अन्य योनि को प्राप्त अभी स्वतंत्र आसूर सम्पत्ति त्याग करने के लिए क्योंकि आगे यदि व्याग्रह कुकर आदि बन जाएगा और परके हो जाए, परवस हो जाएगा तो आगे कुछ त्याग नहीं करता स्वभाव से ही अपने क्रूर में लगे जब तक तो न कां की पार्य कर योन आपना जब तक तो कोई परवश करने वाले योनि को प्राप्त नहीं किया तो आवत वो तेनासु समुदाय अर्थात इसका तात्पर्य है तब तक तो उसको परिहार करना है। ये आसूर सम्पत्ति को समझ करके अपने में क्या जो जो है अभी मनुष्य जन्म लेको त्याग कर सकता है क्या करना चाहिए नहीं क्या करे तो बहुत अनिष्ट है ये समुदाय तो। आरोप प्रथम आसुरी संपद भेदवती पुरुषायु परिहर्तुं भी परिहत् आसुरी संपद को एक नहीं अनंत भेदवती बहुत भेद वाली संपद पुरुषायु सेना पुरुष से आयु भी पुरुषायुष अचतर भी चतुर्थ से अप्रत्य हो गए पुरुषायुषण पुरुष के जो संपूर्ण आयु पूरा आयु से भी परिहार करना बड़ा कठिन है अभी प्रयत्न करे तो जब तक तो जीवन है तब उसके बीच में सब आसूरी संपद को त्याग करना ऐसा तो बहुत भेद वाले कैसे परिचय कर सकता है इस शंका होने से कहते सर्वस्व आसूर संपद संख्य को अयम उचित जितने आसुरी संपद है सबका तो संक्षेप अभी कहते है ठीक है संख्यपोक्ति फल संक्षेप कथन का क्या फल है संख्यपोक्ति का फल कथन करते सर्व आसुरपद भेद अनों की अंतर्भवती जिस तीन प्रकार में आसुरपद भेद आसुर संपद जितने अनंत भेद होने पर भी अंतर्भूत हो जाते हैं ठीक है न काम आदि त्रिविधे सर्वस्व आसुरपद भेद से अंतर्भाव काम क्रोध लोह ये कहीं ये तीन सौ असुर संपद के मूल है इसमें सब कुछ अंतर्भूत है सब का अंतर्भाव हो जाने पर भी कथम अशु परिहर है असुर संपत्ति का परिहार कैसे हुआ ऐसा संक्रांति कहते परिहारे न जिसके परिहार त्याग करने से संपूर्ण असुर संपद का परिहार हो जाए परिहित से होगा ठीक है काम आदि परिहारे आसुर सुरपद भेद परिहार है कि काम क्रोध लोभ इतने का त्याग करेंगे तो पूरे असुर संपद भेद का परिहार हो जाएगा अनंत होने पर किंतु किन्तु सर्वानर्थ परिवर्जन सब अनर्थ का परिवर्जन कैसे होगा असुर संपत्ति का परिवर्तन होने पर भी इसलिए अनर्थस्य यूल सर्वस्व अनर्थस्तुरपत्ति काम क्रोध में सब अनर्थ का मूल्य इसको त्याग कर दिया तो सब अनर्थ का त्याग हो जाएगा सब ये त्रिविधं त्रिविधं त्रिविधं नरकस्येदं नरकस्येदं वारं वारं कामः कामः क्रोधस्तथा क्रोधस्तथा सन काोधस्था लोभ कामः क्रोधस्तथा का द्वारम् से आत्मन नासन प्रकार नरकता द्वारे से हटाने वाले नाश करने वाले का अर्थ श्रेय मग से हटाने वाले काम क्रोध तथा लोभ प्रश्न एक त्याग करें त्रे त्रे नरक द्वारा। नरका द्वारा। नरका से प्राप्त नाश करने वाले कैसे यद द्वारा नश्यति आत्मा, आत्मा। जिसके द्वार में प्रविष्ट होते ही आत्मा नष्ट हो जाता नष्ट हो जाता कैसा है टीकाने कथम आत्मनो नित्य से नाशंका आत्मा तो निश्च उसका नाश कैसे होगा पत्रह कस्मचित पुरुषार्थ योग्य निकल उच्चते द्वार नाशन आत्मन पुरुषार्थ के लिए योग्य नहीं रहता तब वो नाशन हो गया नाश करता है जब पुरुषार्थ धर्मार्थ कामोक्ष कोई पुरुषार्थ के लिए समर्थन नहीं हुआ योग्य नहीं हुआ तो नाशन हुआ इस प्रकार कोई मनुष्य होकर के यदि पुरुषार्थ नहीं करता है तो नष्ट है मृत है द्वाराशन आत्मनिता त्रिविधम दर्शित तीन प्रकार से आकांक्षा द्वारा विशेष तो क्या है उसका क्रोध तथा लोभित तस्मात जो तस्म है तस्मा किसी ये नाशनम आत्मन ये नरक का द्वार आत्मा का नाशन है हृ मग से हटाने वाले तस्त काम एक सतर्था काम क्रोध लाभ त्याग से अर्थाच की निवृत्ति अनर्थरण की निवृत्ति त्याग इत्यादि क्या करना चाहिए काम करते लोग मित्र षुण्तर सन्न इंद्रो बृहस्पति शो विष्ण नमो ब्रह्मणे मेरा प्रत्यक्ष ब्रह्म से